आपने मेरे पॉडकास्ट सुने उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ और विशेष आभार उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने एक पॉडकास्ट सुनकर मुझे अपने सुझाव दिए हैं और मैं उनसे वादा करना चाहता हूँ कि ये सुझाव मैं निश्चित अपने पॉडकास्ट्स में अप्लाई करूँगा धन्यवाद मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया नमस्कार आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो है तो बचपन की और उसकी जितनी भी यादें हैं वो शायद मेरी अपनी नहीं हैं और वो मुझे बताई गई हैं कि मतलब बचपन ऐसा था मगर सुनते सुनते मुझे लगने लगा है कि शायद ये बातें जो मुझे बताई गई हैं मैं ऐसा रहा होऊंगा तो आपको बताता हूं मेरे पिताजी ने एक बहुत ही छोटे पद से नौकरी शुरू की और वो एक टेम्पररी क्लार्क थे एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज़ डिपार्टमेंट मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का आबकारी विभाग जो कि शराब गांजा चरस वगैरह के मामले डील करता था तो बरेली शहर जहां पर वो पैदा हुए पढ़ाई लिखाई की वहीं पर वो एक्साइज डिपार्टमेंट में टेम्पोरे अस्थाई क्लर्क हो गए और फिर उसके बाद स्थाई क्लर्क हुए और अपने कर्मठता और पढ़ाई और योग्यता के नाते वो एक्साइज इंस्पेक्टर भी हो गए और एक्साइज इंस्पेक्टर होने के बाद उनको बरेली में और उसके आसपास चंदौसी पीलीभीत वगैरह में रहने का अवसर मिला तो वो एक तरह से बरेली के ही निवासी रहे मतलब बरेली ही उनका कार्यक्षेत्र रहा कुछ समय पश्चात उनका विवाह हुआ और मेरा जन्म हुआ और कालांतर में चार पाँच छः साल के बाद उनका तबादला जब शायद मैं चार साल का था या पाँच साल का था तब उनका तबादला मेरठ शहर में हुआ मेरठ जैसा कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोस्त और साथी जानते होंगे अब तो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है और पहले भी काफ़ी प्रगतिशील जगह थी तो पिताजी मेरठ आ गए और मेरे को पढ़ाई की शुरुआत मेरठ में ही हुई उसके भी एक मनोरंजक कहानी है क्योंकि मेरठ में एक जहां हम लोग रहते थे उसके पास में एक स्कूल था जिसका नाम था सोफिया गर्ल्स स्कूल तो चूँकि पिताजी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पता करता हूँ कि यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है मेरे लड़के की या नहीं तो उन्होंने माताजी से कहा कि जाकर पता करूँ माताजी स्कूल में गई अब आपको ये बता दूँ कि मेरी माताजी और पिताजी दोनों एमए तक पढ़े हुए हैं बरेली कॉलेज यानी उस समय आगरा विश्वविद्यालय था और आज शायद रोहेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत है और उन्नीस में दोनों ने एमए किया था पिताजी ने इकोनॉमिक्स में माताजी ने हिंदी में तो माताजी अपने समय के हिसाब से शायद थोड़ी ज्यादा आगे थी ऐसा कहना चाहिए वो स्कूल में गई और उन्होंने सीधे सिस्टर सुपीरियर जो प्रिंसिपल थी उनसे बात किया सिस्टर सुपीरियर ने कहा देखो ये हमारा लड़कियों का स्कूल है मगर हमारे यहाँ पर क्लास थ्री तक लड़के पढ़ते हैं लड़के भी पढ़ते हैं ऐसा कहना चाहिए उन्होंने कहा मगर मैं तुम्हारे बच्चे का एडमिशन तब करूंगी जबकि तुम यहां पढ़ाने को तैयार हो जाओ माता जी नॉर्मली पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं थी परंतु जब ये कंडीशन लगी तो उन्होंने घर में आकर बात किया पिताजी ने कहा ठीक है हम लोग का घर तो पास ही में है हम तुम यहाँ से जा सकती हो और साहब मैं और माता जी हम लोग पहले दिन स्कूल पहुँचे हाँ। मुझे पता नहीं आजकल के स्कूलों में ऐसा होता है या नहीं परंतु उस ज़माने में स्कूल जाने का मतलब जैसे लड़की की घर से विदाई और उसमें रोना एक आवश्यक हिस्सा था तो स्कूल के दरवाजे पर पहुंचकर पहले दिन जब मैं पहुंचा तो बहुत से बच्चे रो रहे थे क्योंकि माँ बाप उनको स्कूल भेजने की कोशिश कर रहे थे और बच्चे जाना नहीं चाहते थे ऐसा नहीं कि उन्हें स्कूल नहीं स्कूल से चिढ़ थी परंतु माँ बाप को छोड़कर जाना ये थोड़ा अटपटा लग रहा था खैर मैं चूंकि अपनी माँ के साथ था मुझे फ़र्क ही नहीं पता चला फर्क तो तब पता चला जब क्लास के दरवाजे पर पहुंचा और माँ जो थी वो अंदर नहीं आई और जाने लगी तब मुझे समझ में आया कि भाई ये कुछ गड़बड़ है और मुझे तो याद नहीं परंतु मुझे ऐसा बताया गया कि मैं स्कूल के अंदर जाने में बहुत रोया मतलब क्लास के अंदर जाने में बहुत रोया चीखा चिल्लाया मगर अब क्या करता मजबूरी जाना ही पड़ा खैर तो इस प्रकार से स्कूल में भर्ती हो गया जाने लगा आने लगा थोड़े दिनों में शायद रोना गाना भी बंद हो गया हो परंतु कुछ शरारते और कुछ बात करना सीख गया वहां पर और स्कूल में आ, मुझे कुछ नाटकों में हिस्सा लेने का भी मौका मिला तो शायद थोड़ा नाटकीय भी हो गया था आपको यह सब बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं उसके पीछे ये सारे बैकग्राउंड को जानने की बहुत जरूरत है उसके बगैर आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने जो कहा या किया वो क्यों कहा और क्यों किया अब साहब पिताजी आपकारी विभाग में जैसा मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर थे और वो भी जूनियर सबसे जूनियर इंस्पेक्टर थे उस शहर में जितने भी आपकारी इंस्पेक्टर थे अब आज मैं जानता हूं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर नाम का पद हुआ करता था तो उस जमाने में पिताजी कहते थे कि यह हमारे सबसे बड़े अफसर मैं उनको सबसे बड़ा अफसर अब आज नहीं मगर उस समय में इसलिए समझता था कि उनका जो घर था उसमें बाहर बहुत बड़ा बगीचा मतलब बगीचा मतलब लॉन था और वो एक कोठी टाइप की थी जिसमें वो रहते थे और उसमें बाहर वो कुर्सियाँ डालकर बैठा करते थे बगीचे में या मतलब कहना चाहिए घास का मैदान था उस पर और हम लोग ने उस घर को बाहर से देखा था हम लोग कभी उस घर के अंदर नहीं गए थे पिताजी जाया करते थे, थे क्योंकि वो तो उनका दफ्तर ही था असिस्टेंट कमिश्नर साहब का दफ्तर उनके घर में ही हुआ करता था जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टरों का दफ्तर उनके घर में ही होता था तो पिताजी जाया करते थे एक दिन पिताजी ने आकर माताजी से कहा कि आज आ, उनको क्या कहते थे श्रीमती जी श्रीमती जी ने सभी इंस्पेक्टरों की पत्नियों को बुलाया है अब आप समझे श्रीमती जी का मतलब था असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो थे उनका नाम था श्री तिवारी मुझे पूरा नाम तो नहीं मालूम श्री तिवारी जी की पत्नी वो चूंकि तिवारी जी उनको श्रीमती जी कहते थे तो बाकी सभी उनके जो कनिष्ठ अधिकारी यानी जो उनसे जूनियर ऑफिसर थे या अधिकारी थे वो सब उनको पहले एक बार किसी ने भाभी जी कहने की कोशिश की थी परंतु उन्हें डांटकर मना कर दिया गया था तो सब लोग उनको श्रीमती जी ही कहते थे तो साहब पता चला कि उनको बुलाया गया है माताजी को कहा गया कि भाई आपको श्रीमती जी ने बुलाया है आज उनके घर में कुछ कार्यक्रम उत्सव जो भी है ठीक है साहब शाम का समय चार पाँच बजा होगा तो माता जी ने मुझको मेरा छोटा भाई उसको लिया और आपको बता दूं छोटा भाई मुझसे दो साल छोटा है तो अगर मैं पाँच साल का था तो वो तीन साल का रहा होगा और शायद मेरी देखा देखी उसने भी कुछ बोलना सीख लिया होगा हम लोग पहुंचे वहाँ तिवारी जी के घर पिताजी ने रिक्शे पर बैठे बैठे ही हम लोगों को कहा कि आप जाइए हम मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हम लोग किसी के घर जाएं और पिताजी ना आए और केवल माताजी के साथ में जाना पड़े उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है वगैरह वगैरह फिर सब माताजी ने सामान्य तरीके से हम लोग उसके हाथ पकड़े और अंदर चली गए मेरे दिल में तब भी यह सवाल उठता रहा कि आखिरकार पिताजी आए क्यों नहीं अब मुझे याद आने लगा कि पिताजी क्या बातें किया करते थे तिवारी जी के बारे में ओ अब मुझे समझ आया कि क्यों नहीं आए पिताजी मैं समझ गया क्या समझा बताता हूं अंदर पहुंचे हम लोग तो कुछ और महिलाएं थीं। एक तो सीनियर इंस्पेक्टर लोग वहां पर थे बड़े रोबीले लंबे चौड़े रो दाब वाली पर्सनैलिटी तो तिवारी जी ने मुझको देखा प्यारा सा बच्चा उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई अरे बेटा तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए मैं सोचता रहा कि ये मुझसे पूछ रहे हैं तो जवाब तो मुझे को देना चाहिए मेरी माताजी ने कहा कि नहीं नहीं वो दरअसल कुछ काम से चले गए हैं तिवारी जी आ, मैं समझता हूं आज के हालात में अगर अक्लमंद होते तो शायद बात को वहीं छोड़ देते और हम लोग से कहते जाइए उन्होंने कहा ठीक है फिर मेरा हाथ पकड़ दिया मुझसे बोले मिस्टर आप बताइए क्यों नहीं आए पिताजी आपके मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था बगल में वो लंबे चौड़े शायद उनका नाम श्री एसपी सिंह था वो खड़े हुए थे और एक और साहब थे उनका नाम नहीं याद है वो भी काफी लंबे चौड़े थे वो खड़े हुए थे मैं एक छोटा सा बच्चा गर्दन उठाकर तिवारी जी की तरफ देख रहा हूँ उन लोगों की तरफ देख रहा हूं मैंने कहा क्या मैं आपको सच बता सकता हूं बोले क्यों तुम्हें सच बोलने से मना किया है क्या किसी ने मैंने कहा नहीं मना तो नहीं किया है मगर मुझे पता नहीं कि आपसे मैं सच बता सकता हूं या नहीं उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं सच ही बताओ क्या बात है मैंने कहा दरअसल बात यह है कि पिताजी की हवा खराब हो जाती है जब वो आपके सामने आते हैं तो मेरा इतना कहना था कि जो ठहाका लगा और मेरी मां जो आगे जा रही थी वो पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी मुझे समझ ही में नहीं आया कि मैंने मजाक किया है या मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया गया है हवा खराब हो जाने का मतलब अब तो समझ आ गया मगर उस समय मैंने सिर्फ सच बोला था नमस्कार